हम तो अपनी गंदगी को नहीं छोड़ना चाहते हमारे दिमाग में जो हमारे जीवन में रही है तो हम छोड़ना नहीं चाहते सबसे बड़ा दुखद विषय विषय विचार है कि स्त्री जी को चाहते हैं कि हमें स्त्री जी मिलेंगे पर हम प्रपंच को नहीं छोड़ना चाहते हम गंदगी को नहीं छोड़ना चाहते हम गंदे विचार गंदे जो सही दुख पर छित्र दुरावा इतना उलझा हुआ है कि उसको समय ही नहीं कि कभी बैठ के भगवत चर्चा कर सके पक्का बना उसका लक्ष्य बन चुका है केवल जागतिक कितनी है है कहा जाए कि सामने से कोई कोई गलत है तो हम आपको सच्ची बात कहते हैं ऐसा गलती में पैदा नहीं ना हुई या तो, भगवान या तो सीधे भगवत प्राप्त महापुरुष जो जगत कल्याण के लिए आचार्य रूप से आते हैं कोई कितना भी बड़ा संत तो हो उससे जीवनी उससे पूछी जाए तो अपने हृदय की बात बोल के रखे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 जीवन के जीवन बीत गए पीछे से हमारे प्यारे प्यारे हमको ना दे के। दे रहे अपने प्राण सेवण का संग दे रहे अपने नाम जब लीला गायन, लीला का अवसर दे रहे अब हमें झुकना नहीं चाहिए बहुत सुंदर विश्वास मान लीजिए ये आस पास देखना बंद करो आगे पीछे देखना बंद करो तो देव। बस झुका लो क्रीवा और हृदय देव क्रियालाल का चिंतन चल रहा मुझे जो लाभ मिला उसे मत छोड़ो नहीं बाद में फिर हाथ लगता नहीं ये जो एक एक दूसरे दूसरे के के प्रति के प्रति बिल्कुल होने देगा हमें सिर्फ अपना हृदय देखना है श्री जी से मिलने की तैयारी कर ली श्री जी से मिलने की तैयारी के लिए सदगुरुदेव रूपी माँ हमें धुलाई सफाई करके श्रृंगार कर रही हो जैसे माँ श्रृंगार कर देती है तो बच्चा ऐसा लगने लगता है कि पिता उसे दौड़ के गोद में ले लेता है ऐसे संत सत गुरुदेव वो माँ है जो हमारी गंदगी हमारी मलिनता हमारी वासनाओं को हटा करके ऐसा श्रृंगार कर देते हैं कि प्रभु राजी हो जाते हैं उसे अपनी गोद में ले लेते हैं यद्यपि बच्चा रुता है जब मास्क स्नान आदि कर, कराती है तो बच्चा रुकता है लेकिन वो ये नहीं समझता कि मां मेरा परम कर रहे है ऐसे करते हैं तो ऐसा मेरे साथ क्यों क्योंकि आप जहाँ पहुंचना चाहते वहां ये अनिवार्य है हम जब साधकों के अंदर आपस में चाहे वो स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो यानी राग दृष्टि देखते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 उस ये जो अपने अंदर बैठा हुआ है में साथ ऐसा विश्वास मान लो ये हम अपने अनुभव की बात अपने हृदय की बात कह रहे श्री जी से मिलने की तैयारी करना कठिन है वो तैयारी हमारे लिए इसलिए कठिन है श्री धाम वृंदावन हमें तैयार करने वाला हिताचार्य हमें तैयार करने वाले गुरुदेव हमें तैयार करने वाले वाणी भी कृपा करके हमारी रोज तैयारी करवा रहे श्री जी की अब हमें बिल्कुल सावधान लगाना चाहिए जैसे हम अपने कमरे में पोछा लगाते हैं सोनी लगाते हैं तो खिड़कियां बंद कर देते हैं जब तक वो सूख न जाए तब तक कोई खिड़की न मिली रहे ऐसे ही संत सदगुरुदेव जो हमारे हृदय में कृपा करके सदउपदेश के द्वारा मलिकताओं का नाश करे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 जब तो थोड़ी दिखाई देता है समाज है समाज में किसी ने कल प्रश्न किया कि अब हमारी अब हमारी रुचि जो भगवान की की लीला और लीलाओं भावदेश यदि हमारी रुचि प्रिया प्रतम के में है तो हमारी पहचान उस रुचि की और कछु न और कुछ है सु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 अगर आप किसी के प्रति भी जरा भी वृत्ति में दोष भाव लाएंगे तो आपका स्त्री जी का मार्ग रुच जाएगा बड़ा सूक्ष्म मार्ग दास जी ने हरिम हरिराम कबीरदास जी ने कबीर दास जी, जी के लिए जो बात कही यद्यपि वो निंदनीय नहीं कही उन्होंने कहा कबीर दास जी निर्गुणिया संत हैं नौ निवृत्त निकुंज में जो प्रिया का विलास हो रहा है ये कुछ और ही बात है। और भावदेश में भले वो प्रगट में तो कभी कबीरदास ने ऐसी वार्ता पूरी वाणी उठाकर देखो प्रिया प्रीतम के बिलास की नहीं कही जोनि हरिमाम कोई गलत नहीं कह रहे थे, कोई निंदा का भाव नहीं था लेकिन कितनी सूक्ष्मता परमार्थ कि की ऐसे दिव्य महापुरुष की लीला रुक सा हमारा श्री जी से मिलन का मार्ग कितना सूक्ष्म है लीला रुपये हो गए हरिवंश महाप्रभु के के समीप गए करके कहा हमारी लीला रूप है आहार आहार है है वो वो अब तो व्यास बिहार सुख नारद का, मेरा आहार है वो, का किसी महाभागवत अपराध उन्होंने विचार किया कि मेरे कोई अपराध ऐसा कैसे बन सकता है जो इतना सावधान महापुरुष लीला नहीं बनना है कहा ध्यान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 सुने प्रपन्न जे भय अभक्त गए तिन्हे मिले प्रसन्न हुए न जाति मानिए सुभाग लाग पाई हो हो प्रसंसों कृपाल सुभा के धर्म पुष्ट राखे व्यास नंद नाम को अलग जाने ध्यान, देन ध्यान देने कल जिसने यश सुना प्रभु का प्रभु की शरण में आया देने सूक्ष्म बाड़ी की तभी हमें रस देगी, जब हम बिल्कुल डूबे अभद्र सर्व के गए फिर आप अंगुली कैसे उठा सकते हो? पीछे इसने की, वर्धमान में ये कर रहा है, आगे ऐसा प्रवृत्ति को ऐसा कहने का हमें अधिकार कैसे हो गया क्योंकि अब श्री जी की शरण में है गए। तो उसके नहीं गए तो आप कैसे जा सकते वो अभी नीचे तो आप पवित्र साधु कैसे हो सकते हैं जिसने मेरे ऊपर करुणा की है उसी ने उसके ऊपर भी करुणा की है हर जीव प्रभु से गलती हो जाती कैसे स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र सुनि मुनि मोहे काकी को बैठ करके किस से गलती होती तुम्हारी माया से तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र हरिदास अब जीते तो तुम। जब हमारा व्यक्तित्व के चरणों की शरणागति गुरु परंपरा से स्वीकृत कर ली अब स्वभाव में परिवर्तन नहीं है आचरण में परिवर्तन नहीं है लेकिन मेरी दृष्टि ऐसे होनी चाहिए जैसे ये सेव बिना किसी साधना के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 श्री जी की छाप लगी उससे जितना आप द्वेष करेंगे सीधे जी से, से, से, से दर्पण में देखते हैं तो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है आप जैसे भाव करोगे आपको वैसा ही होने लगेगा सावधान है ये वृंदावन धाम है यहाँ जितने आए हैं सब लाडली के लाडले है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 इतना पावन भाव जब हम वस्तु के समर्पण में कर सकते हैं तो व्यक्ति के समर्पण में ऐसा भाव क्यों नहीं? क्या आचरण लक्षण यह कोई जन्म से सुधार के पैदा होता है क्या सबसे सबसे त्रुटिया त्रुटियों का देश है इसे क्या कहते हैं मृत्यु लोग दुखालय अशाश्वतम मायावय इंद्र जाल का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 इनको भी माला है इनके प्रति तो में तो पलट के सीधे मेरी मेरी जांच जांच और जब होगी तो मेरा साफ हो जाएगा पक्का जिस सरकार ने मेरे रजिस्टर को अब सोचो ऐसी सरकार के किसी भी सरनागत पर यदि हमारी यह दृष्टि जाती है कि यह तो नीच है तो वही सूत्र आपके ऊपर पलट जाएगा सिद्धांत है जहां वो पलटा होता वो आपकी जांच तो जी के चरणों का आश्रय छूट जाएगा ऐसा कर देगी। वर्ष से, से और विराजमान किए गए हैं क्या दोनों सालीग्रामों में आपकी भेद बुद्धि होगी क्या अगर होती है तो अज्ञानी है आप अभी नहीं जानते वो शालिग्राम की चाहे एक हजार वर्ष से सेवित हो वो चाहे अभी सेवित की अभी सेवा में एक हजाराम करके हजारों वर्ष का शरणागत है या एक सेकंड में शरणागत हुआ है वो प्रभु का हो गया तो हमारी दृष्टि दोनों के प्रति अभेद बुद्धि होनी चाहिए वो तो निजी जग हो गया अब ये श्रीज जाने अपने निज जन्म को कैसे रख रहे मुझे इतना आह्लाद होना चाहिए किसी भी शरणागत को देख करके अहू भाग के श्री जी के जनों का दर्शन किया अगर हमारी ये ये बनी बनी हमारे अंदर बात तो फिर मुझे बहुत चिंता होती है कि इसका कल्याण कैसे होगा क्योंकि कल्याण हम बुरे हैं हम गंदे हैं वादा है श्री तो जी मिल जाएंगे लेकिन ये गंदा है ये बुरा है अब हम हो हो हो अब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम आपको आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ा सके या वो सकती आपको आगे बढ़ा बढ़ा या वो आप बुरे आप नीच चाहे जितने भाग साधन सम्यक आपने कहा यह बुरा तो वही बुरा सिद्धांत पलट जाएगा बहुत सूक्ष्म बात है जहां आपने कहा यह बुरा है ये नीच है ऐसा नहीं करना चाहिए तत्काल सिद्धांत पलट जाएगा आपके ऊपर के आप कैसे बस फेल हो जाएंगे और अगर ये मेरी मेरी करना मेरी लाडली नहीं मुझसे नीच को हो गया था अगर वर्तमान में भी आपसे गलतियां हो रही है तो भी चिंता की बात नहीं है जैसे बहुत पुराना वृक्ष जड़ से उखड़ जाने पर भी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 जब तक हम आई हुई वृत्ति का आए हुए व्यक्ति के व्यवहार का आई हुई वस्तु का त्याग नहीं करते तब तक शांति नहीं प्राप्त होने वाली अपने लोग जो साधन में सहयोग देने वाली वस्तु उसे प्रसाद कर लेते जो साधन में बाधा देने वाली उसे त्याग देते दोनों तरह से त्याग हो हैं। उसे कर देते हैं जो स्थिति में, में, में भोगता नहीं बनता अगर वो भोगता बनता करता बोनता मैं ऐसा करूंगा मैं उसने ऐसा किया मैं ऐसा कर रहा हूं ये बात बहुत हानिकारक है प्रभु उससे ऐसा करा जब आपसे ऐसा करा जाए तो सारी सृष्टि भी तो यंत्रा माया प्रभु कह रहेगा प्रभु के यंत्र साफ नाच रहा वृत्ति ही ना रह जाए ना का बो, अपनी कुंवर किशोरी को तो जीत निहार निहार हमारे ऊपर बहुत कृपा हो गई अब चुपो मत ये राग द्वेश दर्शन आपको ले जाएगा आ, बाहर से से बाहर आप पीले जो लाल कपड़े पहन सैकड़ो हाथ नीचे खाई है और, और जो नेत्र देख रहा गया, गया अरे रुखा कदम यही रोक दे लौटा उसको लगता है कि नहीं नहीं किसी स्वार्थ में से बोल रहा होगा वो दिखाई दे रहा है गया अगर वो वो ही मांग जाए जा अंदर प्रेरित करके संकल्प करके थोड़ी आए की बात सुना रहे अंदर आ रही स्त्रो जीवन में अपने दिनचर्या में जांचो कहीं कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं जो आज हमें सत्संग मिला हमारे सुधार के लिए और जो सांत कर, एक शब्द याद कर लो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मलिन हो जाएगा और किसी की सामर्थ्य आगे बढ़ा सके हम विचलित हो जाते हैं वादा है श्रीधाम वृंदावन के बल पर आचार्य चरणों के बल पर नाम महिमा के बल पर उस कृपा सिद्ध की अलवेली कृपा के बल पर लेकिन यह गंदा है यह बात आई तो बसार गए बिल्कुल हमें क्या मतलब कि क्या है सामने क्या कर रहे हैं? हमें यह देखना है कि सामने जो कृत्य हो रहा है उसमें हमारा विचार क्या हो गया है हम साधक हैं हम उपासक है क्या यह देखना हमारा विचार है क्या हम तमोगुड़ी लीला देखने के लिए बाबा जी बने या हम, में हम तो जो उसके दर्शन के लिए आए तो ये दर्शन बंद कर दो तो आप धीरे धीरे धीरे धीरे आगे श्री जी के समीप को इतना आनंद दूसरे की तरफ देखने का समय ही नहीं हर समय नवीन नवीन उत्साह नवीन नवीन आनंद ऐसी मलकती हुई ऐसी दुलारी प्यारी कि पवित्र महा मन से जहाँ आग लगी हुई है ये वासना की आग ये तीनों तापों को ऐसा तो महा कष्ट देने वाली तो माया प्रेरणा करके जीवन पर भेज रही आग ये सब जला रही बचो इस चलन से भागो आगे के दांत से से से गए पानी में पानी में आग लगे तो एक संसार संसार दुष्ट की संगत अरे आप भागकर कुसंग हटकर सत्संग अब जैसे बाहर किसी को आग लग जाए तो शीतल जलधारा में फूल पड़े और जलधारा में आग लग जाए तो कहावक जी कह रहे हैं कि अगर पानी में आग लगे तो काकी आगे के दाझे गए भजे दैविक भौतिक तीनों से जलता हुआ जीव जब नाम रूप लीलाम धारा है है की परम धारा भाई जब इस धारा आग बजने वाले आगे के दाझे गए भजे पानी पानी में आग लगे तो का, के। के से का, तो तो लगे तो का एक संसार दुष्ट की ता एक संसार दुष्ट है जो भगवत विमुखता जो वासना ये बाहर संसार नहीं अंदर और तुम उसको और सपोर्ट कर रहे हो और उसकी पुष्टता कर रहे हो सेवक जी कहते हैं एक संसार दुष्ट की सभ्यता हो तुम पुष्ट का विनती कर देखो कितने आचार्य है श्री जी के अंश से प्रकट हुए सेवक जी महाराज श्री जो सरकार के, के अंश से प्रकट हुए है। हैं कहे विनती करू सकल धर्म जरा विचार करके आप गहराई से देखो कितना प्यार और कितना दुलार करते हुए कहे विनती करू सकल धर्म इन सो धर्मनी हुए जे नाम स्वार्थ सकलता जी गुरु चरण भाजी गुणनाम सो निकाथी सनि संत सो संग करी अरे काल व्याल भरयो कब पित बात भरयो भ्रमयो कत अनन कहे की जी लाज धरी लज्जा कर है उस काम को संभालनेताप तो में जीवन की एक एक स्वास जा रही। खा के नहीं आए। पता नहीं पता में हमारा ये जाए फिर हमारे हाथ रहेगा अब पता नहीं कौन सी जाना पड़े क्या लीला ही सही अभी एक दिन सुबह प्रातः भ्रमण कर रहे थे तो एक कुत्ता उसके मुंह से फेन निकल ऐसे साथ में कौशिक जी थे कौशिक जी देखे देखे है वृतावन का पैर कटपटा अब जब तक उसके प्राण नहीं निकलेगे बोलो बोलो क्या विश्राम उसको क्या वृतावन धाम का उसे सुख मिल रहा है हम अपनी श्रद्धा से कह सकते हैं तो प्राण त्याग रहा है लेकिन उस समय से क्या सुख मिल रहा है ना उसके हृदय में के कोई रूप है, ना कोई कितनी सुंदर व्यवस्था अब श्री जी तक पहुंच जाओ नहीं तो सो पर दुख पावामी जी का वचन है संत सत गुरुदेव क्या करते हैं इससे ज्यादा प्यार क्या कर सकते हैं आप हृदय खोल के रख रहे हैं जीवन रख रहे हैं वादा कर रहे हैं इस क्या हो सकता है? अगर लाख दो तो लाख रुपए महीने मिलते होंगे अपने आप ईश्वर के हुक्म पर वो गोली खाने के लिए तैयार है जो सेना की सीमा है सीमा पे जो तो जवान खड़े हैं, कब गोली आए कब मर लेकिन ए तुम भगवत पार्षद हो संत सद अपने प्राण दे रहे हैं तुम्हारे जीवन ही तो उनका मंत्री अनुभूतियां और वादा कर रहे हैं कि श्री जी मिलेगी फिर भी क्यों क्यों भाई तुम्हारा कर्जा तो नहीं लिया ये करुणा ही तो हो रही है ना क्यों इस करुणा का कर तिरस्कार कर रहे हो क्यों नहीं आप श्री जी से मिलने के लिए जा रहे हो बाद में पछता सिर धोनी धोनी बचताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही तो आए भाग मैंने। आए की ऐसी इच्छा। की की की ईश्वर इच्छा से तो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला साथ समागम मिला मिला समागम प्रिया उपासना मिली ऐसा सुंदर संयोग अब यदि जन्म में श्री जी का साक्षात्कार नहीं हुआ और आप अपने स्वभाव अपने आचरण अपनी वृत्ति को नहीं बदल पाए तो जो नोसागर अस समाज लरपाएक मंदमती आत्मा बड़ी दुर्गति आत्महत्या की।, की, की बात है अंदर से लाडली जब अंदर से आप आश्रित हो गए तो आपके अंदर ये वृत्ति होगी ही नहीं कि यह गलत है क्योंकि हमें पता है, गलत है हमें पता है हम गलत है हमें स्वामी जी का गुलाल मिला तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए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 जब ये बात में रहेगी ना कि नाच को भी इतना प्यार तो दूसरे की तरफ कैसे? जब ये ये ये लगता है कि मैं तो हूं। मैं संपन्न बिल्कुल नहीं, ये ये ये वृत्ति हमारे के लिए बहुत जहर है बिल्कुल नष्ट कर देगी आप इतना तो समझ लो, कोई नहीं है दूसरा ये पूरा अपि दृश्या परम हे मेरे राधा लाल। ये बाहरी बाहरी लीला वार्ता है आपके आप, आप के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो मैं सिर्फ आपका सेवक हूँ आपकी भावना से आपको प्रणाम करता हूँ बहुत सरल उपासना कोई परेशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं प्रार्थना है ये राग की प्रति हम रोज सुबह शाम इसी बात के लिए चिल्ला रहे हैं आप जैसे हो विश्वास करो तो मिलेगी क्योंकि ने बुलाया है नष्ट नहीं होगी तब तक भयंकर प्रतिकूलता है औसदी की प्रतिकूलता ही अब ऐसी प्रतिकूलता दी जाएगी कि अगर सत्संग ना रहा तो नास्तिकता भी आ सकती है अगर विचार ठीक ना रहा तो न जाने कैसी कैसी भावनाएं आ सकती बहुत संत सत गुरुदेव आचार्य जो बात कर रहे हो आनंद वाली है आप सीधे अपने मार्ग चलो कहीं आनंद आप कहीं भी आप इतना ही आनंद होगा बिल्कुल सीधे हमें श्री जी तक जा रहा है हमारे पास समय नहीं इधर उधर देखने का अगर इधर उधर देखा तो हमारी बात ना